अलमंद भैसा एक वक्त की दास्तान है एक छोटे से गांव में एक काश्तकार रहता था जिसका नाम था एडगर वो एक छोटे से घर में रहता था और वो एक छोटे से जमीन के टुकड़े का मालिक था एडगर का एक भैसा था जिसका नाम था बाउंटी ये एक गैर मामूली सा नाम था और इसके अपने ही वजूहात थे आप देखें सचमुच अपने इस इंसानी दोस्त के लिए बहुत मेहनत की। उसके पास यही एक भैंसा था, और वो दिन रात उसी से पूरा खेत जोतता। वो भैंसा एडगर की कई किसन के कामों में मदद करता। जल्द ही एडगर सब किसम के अनाज अपने खेत में उगाने लगा। एडगर को अपने आस पड़ोस में बहुत इज्जत अवसाइ हुई, क्योंकि इतनी बाउंटी एक खास भैंसा था वो अकलमंद था और हमेशा जोश से भरा रहता था एडगर को ये इल्म था कि बाउंटी एक आजाद ज़मीर का मालिक है वो अक्सर घूमता फिरता जब कोई काम नहीं होता और वो शाम को घर वापस आता जैसे वक्त गुजरता गया एडगर एक और भैंसा लाया वो बाउंटी से बेइंतेहा मोहब्बत करता था पर उसने ये भी महसूस किया कि काम का बोझ ज्यादा हो रहा है और उसे बांटने की ज़रूरत है एडगर अपने मवेशी को थकाना नहीं चाहता था एक दिन हल जोतते वक्त बाउंटी आधे रास्ते में ही बैठ गया और जोर-जोर से सांस लेने लगा एडगर अपने दोनों भैंसों को वापस घर लाया। उस रात एडगर बिल्कुल सो न सका। उसको इस बात का इल्म हो गया था कि वक्त आ गया है कि बाउंटी को जाने दिया जाए। अगले दिन वो बाउंटी को जंगल में ले गया और उसके गले से घंटी उतार ली। बाउंटी ने खुशी-खुशी सर हिलाया। बाउंटी, तुम एक नेग भ� اب तुम्हें और काम करने की ضرورت नहीं है अब तुम आजाद हो मैं हमेशा तुम्हें याद रखूंगा मेरे दोस्त जाओ घूमो फिरो और इस जमीन में तलाश जारी रखो <laughs> मुझे अब रुलाओ मत तुम जब चाहो यहां आ सकते हो तुम्हें रास्ता मालूम है <laughs> बाउंटी अपने इंसानी दोस्त को छोड़ते था پر وہ یہ بھی دیکھنے کے لیے بیتاب تھا کہ آگے کیا رکھا ہے وہ خوشی خوشی چلنے لگا تازی ہوا کا لطف اٹھانے لگا وہ بے خوف ہو کر پورے جنگل میں گھوم رہا تھا اس نے جھرنے سے پانی پیا اور راستے میں اوگی گھاس چری جلدھی سورج غروب ہونے لگا اندھیرہ ہو رہا تھا باؤنٹی نے آس پاس دیکھا آرام کرنے کے لیے محفوظ جگہ کی تلاش میں اور وہ اسے مل گئی وہ گار بلکل تالاب کے قری او لالا یہ جگہ بہت بڑی ہے اور یہاں کافی گرمہد بھی ہے میرے رہنے کے لئے معقول جگہ ہے اوہ کیا میں تھک گیا ہوں یہ چہل قدمی مجھے جراف کی طرح دبلہ پتلا بنا دے گی باؤنٹیوز में میں رہنے لگا وہ تالاب سے پانی پینے لگا نزدیک ہی और गार के अंदर पूर्व सुकून सो जाता। कई दिन गुजर गए और बाउंटी को जंगल में अपनी ये जिंदगी रास आने लगी। पर एक पाल तो भैंसे होने की वजह से बाउंटी एक बहुत ही मामूली और मासूम जानवर था। उसे ये इल्म नहीं था कि ये जंगल बहुत से दूसरे जानवरों का बसेरा भी है और वो तमाम जानवर � इस दौरान जब बाउंटी अपनी पूर्ण सुकून जिंदगी गुजार रहा था, वहाँ कोई मौजूद था जो इस भैंसे पर नजर रखे हुआ था, टिमी लोमड़ी। रोजाना जब बाउंटी अपने गार से बाहर जाता, इधर-उधर चहल कदमी के लिए टिमी दबे पाओ हर जगह उसका पीछा करता। बाउंटी हमेशा अपने रोजाना के कामों में इतना मश ये भैंसा बहुत बहादुर है कि तन्हा ही ये पूरे जंगल में घूमता फिरता है। वैसे या तो वो बहुत बहादुर है या इंतहा ही मूर्ख है। मेरा मतलब है क्या वो इससे वाकिफ है कि वो किसकी गार में रह रहा है? चलो इसका लुत्फ उठाएं। कैसे हैं आप? क्या आप यहां नए हैं? अब मैं यहाँ रोज चरन इसलिए मैं खुद को नया नहीं कहूंगा। ओ, हा, हा, तुम एक मजाक या तवियत के छोटे से जानवर हो। एक लोमड़ी भैसे को छोटा कह रहा है। ये सचमुच ही मजाक है। मेरा मजाक उड़ाने की तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई? मैं जंगल का बादशाह हूँ। वो मेरी घार है जिसमें तुम रह रहे हो। सभी जानवर यहाँ मेरे रहम और कर तो तुम्हें मेरे आगे सजदा करना होगा समझे? तुमने दुरुस्त फरमाया। मैं यहाँ नया हूँ, पर इसका मतलब यह नहीं कि मैं तुम्हारी हर बात पर यकीन कर लूँ। सुनो लोमड़ी, मुझे इस बात का इल्म है कि तुम इस जंगल के बादशाह नहीं हो। दरअसल, मुझे यकीन है कि तुम्हें ये भी इल्म नहीं होगा कि ये जंगल कितना गहरा है। मेरा है कि � تیمی اندر ہی اندر غصے میں سلگ رہا تھا اور وہ غصے سے کاپنے لگا اس نے قسم کھالی کی ایک دن وہ اپنی اس بیزتی کا بدلہ لے دوسری طرف باؤنٹی یہ سمجھ گیا کہ اسے اب اور احتیاط برتنی ہوگی اس چالاک نومڑی کو اس کا علم ہے کہ میں کہاں رہ رہا ہوں اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ مجھ پر نگاہ رکھے ہوئے ہیں ساتھ ہی اس سے پہلے میں نے یہ سوچا نہیں تھا پر وہ گار ضرور کسی نا کسی کا ہوگا میں تب کیا کروں جب اس گار کا اصلی حقدار واپس آ جائے گا؟ مجھے اور بھی زیادہ احتیاط برتنی ہوگی۔ اس رات چاند اور اس کی چاندنی پورے شباب پر تھی۔ جب باؤنٹی گار کے اندر لیٹا تھا، اس نے کچھ سنا۔ اس نے ایک چھوٹی سے چھیج سے باہر جھانکا اور ایک عجیب سی پرچائی دیکھی۔ پہلے اس نے یہ سوچا کہ لومڑی واپس آ گیا ہے اسے دوبارہ پریشان کرنے کے لیے، پر جب وہ سہ قریب آئی، باؤنٹی خوف سے تھر تھر کپنے لگا یہ تھا اصلی حق شیر اوہ نہیں یقیناً یہ غار شیر کی ہے اب میں کیا کروں وہ مجھے کھا جائے گا جیسے جیسے شیر نزدیک آتے گیا باؤنٹی کا خوف بڑھتا گیا رکو رکو صاف نظریے سے سوچو اتمنان رکھو ہاں मैं उसे देख सकता हूँ पर वो मुझे नहीं देख सकता ये मेरे लिए फायदेमंद है अ -अ हा -हा -हा -हा। लो वो आ रहा है हाँ तुम्हे क्या हो गया है वो हमें सुन लेगा ओ हाँ दुरुस्त फरमाया पर वो कितना लजीज लग रहा है क्या मैंने तुम्हे नहीं बताया था कि यहाँ जो रहता है वो इतना बड़ा है कि हम दोनों उसे मि� यकीनन तुमने दुरुस्त फरमाया था। <laughs> आज के लिए हमारे रात का खाना तय हो गया। <laughs> बिल्कुल। अब शेर की बारी थी थरथर कापने की। हाँ? ये ये जानवर कौन है? वो रुक क्यों गया? इसमें तो बहुत देर लग रही है और मुझे बहुत भूख लगी है। क्यों ना हम बाहर जाकर उसपर हमला करें? वो हम दोनों से तो नहीं लड़ सकता। ये चाल कारगर हुई बिना एक पल भी सोचे शेर एक छलांग में जंगल से पार चला गया बाउंटी ने राहत की सांस ली अब उसे इल्म हो गया था कि किसी भी हालत में सुकून से रहने की क्या अहमियत होती है अगले दिन जब टिमी जंगल में मटरगश्ती कर रहा था वो शेर से जा टकराया हमने तो मुझे डरा ही दिया द, द, द, द, द, द, मैंने डरा दिया रुको मैंने तुम्हें डरा दिया पर तुम तो एक शेर हो हाँ हाँ मैं जानता हूँ मैं इस जंगल का बादशाह हूँ पर तुम एहमक हो, अगर तुम ये सोचते हो कि मुझसे बड़े और खौफनाक जानवर यहां नहीं हैं कल रात ही उनमें से दो से मैं रूबरू हुआ उन्होंने मेरी गार पर इक्तियार कर लिया वो जो तुम्हारी गार में रह रहा है, वो तुमसे बड़ा और खौफनाक है, हाँ? क्या तुम मुझसे मजाक कर रहे हो? वो एक भैंसा है, और तुम्हारे दो कहने का क्या मतलब है? वहाँ पर सिर्फ एक ही भैंसा रहता है, हाँ? तुम सोचते हो कि मैं इतना अहमक़्हूँ कि एक भैंसे से भाग जाऊँ? वहाँ दो बहुत � <laughs> मुझे सही मालूम नहीं है कि वो कौन है, क्या है, मैं घार में दाखिल नहीं हुआ, बस उनकी आवाजें सुनी। वो मुझ पर हमला करने वाले थे, और उससे पहले ही मैं वहां से भाग आया। <laughs> तुम बेचारे शेर, उसने तुम्हें बेवकूफ बनाया। वहां कोई दरिंदा नहीं है, वो एक एक भैंसा है। मैंने उस पर निगा� बस बंद करो लोमड़ी मेरी बेइज्जती करने की तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई तुम सोचते हो कि मैं इतना अहमक हूं कि एक भैंसे को एक ख़ौफ़नाक जानवर समझ ثابت मैं तुम्हें यह साबित कर सकता हूं तुम उसके शिकार नहीं हो वो तुम्हारा शिकार है चलो काम करते हैं मैं तुम्हारे साथ आऊंगा हम उस घर में दाखिल होंगे और मैं तुम्हारी मदद करूंगा उसे पकड़ने में जो कोई अंदर है वैसे भी मैं उस बद्दमाक फैंसे से बदला लेना चाहता हूँ, पर तुम्हारी कार के एवज में मैं चाहता हूँ कि तुम मुझसे वादा करो कि तुम मुझ पर कभी हमला नहीं करोगे। हम्म, क्या तुम सच कह रहे हो? पर रुको, क्या होगा अगर तुम भाग जाओ मुझे वहाँ पीछे छोड़कर? मुझे पता है। चलो अपने गिरद एक, एक र और दूसरा मेरे पेट पर इस तरह तुम मुझे पीछे खींच सकते हो अगर मैंने भागने की कोशिश की सौदा पक्का शेर मान गया उन दोनों ने अपने गिरध एक रस्सी बांधी और वो गार के जानिब चलने लगे लोमड़ी खुश था उसने दोनों ही काम करने का तरीका ढूंढ लिया था बाउंटी को सबक सिखाना और शेर का भरोसा हासिल जैसे ही उसने लोमड़ी को देखा, तो समझ गया कि क्या चल रहा है। हम्म, hmm. उसे लगता है कि वो बहुत अकलमंद है। रुको, अब मेरी बात सुनो, ठीक है? तभी गार में दाखिल होना जब मैं तुमसे कहूँ। तुम, तुम बेवकूफ लोमड़ी, मैंने तुमसे कहा था कि तुम मेरे लिए दो शेर लाना, और तुम सिर्फ मेरे लिए एक ही लाए हो। हमने कल रात से कुछ नहीं खाया है और अब तुम चाहते हो कि हम दोनों एक ही शेर को आपस में तकसीम करें? हाँ, तुम मुन के लिए काम करते हो नहीं, नहीं, नहीं, ये सच नहीं है आ तुम इंतिहाई निकम में हो, ठीक है, अंदर ले आओ उसे नहीं, शेर अपनी जान बचाकर भागा। वो इतना खौफजदा हो गया था कि उसने चिमी की बाबत भी नहीं सोचा, जो रस्सी के दूसरे सिरे पे बंधा था। बहुत दर्द हो रहा है। ये उस लोमड़ी को सबक सिखाएगा। मैंने एक बहुत अहम सबक सीखा है। अगर मैंने खुद को पुरस्कून ना रखा होता, तो मैं उन दोनों को भागा नह हमें हमेशा पूर सुकून रहना चाहिए बाउंटी सही था सिर्फ इसलिए कि हर मुश्किल हालत में वो सुकून से रहा वो खुद ही खुद की मदद कर सका और जहां तक लोमड़ी का सवाल है नहीं उसे भी अपना सबक मिल गया होगा